लेसन 28 पेज नंबर 188 एटी बदलना बदलाना बदलवाना देखना दिखाना दिखवाना धोना धुलाना धुलवाना बेचना बिकाना बिकवाना <्तिक्या> हंसना हसाना हसवाना जलना जलाना जलवाना गिरना गिराना गिरवाना चुकना चुकाना चुकवाना समझना समझाना समझवाना चढ़ना चलना चमकना टहलना ठहरना डरना पकना बढ़ना लड़ना हटना मिलना उठना उड़ना, उड़ना करना रखना लिखना बिखरना उबलना निकलना उतरना बिखराना उबलाना निकलाना उतराना बिखेरना उबालना निकालना उतारना तैरना तैराना तैरवाना फैलना फैलाना फैलवाना दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना बांटना, बटाना बटवाना काटना कटाना कटवाना सीखना सिखाना सिखवाना डूबना डुबाना, ओब्लिक डूबोना डूबाना देखना दिखाना दिखवाना बैठना बिठाना ओब्लिक बैठाना बिठवाना तोड़ना तुड़ाना, तुड़वाना, पेज नंबर 190, जागना नाचना भागना बीतना भीगना घूमना लेटना टालना पालना फाड़ना बांधना लादना जीतना पीसना पीटना लूटना घेरना छोड़ना जोड़ना जोतना फोड़ना बोलना रोकना बैठना बिठाना भीगना भिगाना डूबना डुबाना बैठाना भिगोना डुबोना जीना जिलाना जिलवाना रोना रुलाना रुलवाना सोना सुलाना सुलवाना पीना पिलाना पिलवाना सीना सिलाना सिलवाना छूना छुलाना, छुलनाब्लिक छुआना छुलवाना देना दिलाना दिलवाना धोना धुलाना धुलवाना नहाना नहलाना नहलवाना बेचना बिकाना बिकवाना, खाना खिलाना खिलवाना आज मैं बहुत सवेरे उठा आज माताजी ने मुझे बहुत सवेरे उठाया मुझे कल रास्ते पर इत्फाक से आरिफ साहिब मिले मुझे कल ऑफिस में आरिफ साहिब से मिलाइए बारिश के बाद धूप में गीली जमीन सूख गई पेज नंबर वन नाइन्टी टू बारिश के बाद धूप गीली जमीन को सुखा देती है पुलिस वालों ने भीड़ को भगाया कुछ भागे मगर कुछ लड़ने लगे किसी ने मंजूसा डुबाई हो अब तो डूब ही गई बच्चे ने दूध पिया मां ने बच्चे को दूध पिलाया उस्ताद ने छात्रों को उर्दू सिखाई और छात्रों ने उर्दू सीखी बच्चे ने क्लास को कहानी सुनाई उस्ताद ने बच्चे से क्लास को कहानी सुनवाई सिराज ने हमें पुराना किला दिखाया आरिफ साहिब ने सिराज से हमें पुराना किला दिखवाया बादशाह ने मजदूरों से किला बनवाया हम बगीचा माली से साफ करवाते हैं मैं यह ख़त मोहन के हाथ भिजवाऊंगी। नगरपति ने अपने बेटे को हिरासत से छुड़वाया मांगने वाले को चौकीदार के हाथ एक डॉलर दिलवाओ ये चार जोड़े सिलवाए ज़रा यह काम जल्दी करवाइए मेहमानों को बिठवा दीजिए ऑफिस इत्फाक उस्ताद खत गीला चौकीदार जरा जोड़ा धूप नगरपति बगीचा बादशाह मंजूषा मज़दूर मेहमान हिरासत